राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम रसखान हिंदी साहित्य में भक्त कवियों का अपना विशेष स्थान है उनमें भी कृष्ण भक्त कवियों की कविता बड़ी सरस और सजीव है इसका कारण है कृष्ण का अपना चरित्र वे बांसुरी बजाते हैं गायें चराते हैं खेल-खेल में ठगते हैं चुराकर दही-माखन खाते हैं और दिन-रात गोपियों को सताते हैं निर्मोही ऐसे कि छोड़कर चल देते हैं तो लौटने का नाम नहीं लेते और मनमोहन ऐसे कि लाख चाहने पर भी मन उन्हें भुला नहीं पाता तभी तो न जाने कितने भावुक कवि हृदय उन पर मर मिटते हैं हां और कृष्ण भक्त कवियों में भी कितनी विविधता है कहीं बंगाल के जयदेव और चंडीदास हैं तो कहीं मिथिला के विद्यापति कहीं गुजरात के नरसी मेहता हैं तो कहीं महाराष्ट्र के तुकाराम कहीं जनमंद सूर हैं तो कहीं राजरानी मीरा और इन्हीं सबके बीच सैयद इब्राहिम से अनन्य कृष्ण भक्त बन जाने वाले रसखान भी जो कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राजति हु पुर को तजि डारौं आठाहु सिद्ध नवहु निधि को सुख नंद की गाय चराए बेसारो ना कनें सो रस खाने का बाहु प्रज के वन बाग तडाग निहारौं कोटि को हूं कल धौत के धाम करिल की कुंजन पर वारौं जिस लकड़ी और कंबल को लेकर उनके प्रभु श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे उनके लिए रसखान तीनों लोगों का राज्य तक न्योछावर करने को तैयार हैं नंद बाबा की गायों को चराने का सुख पाने के लिए तो वो आठों सिद्धियां और नवों निधियों तक को छोड़ देने की बात करते हैं जिस ब्रज भूमि में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थीं उसके वन उपवन और तालाबों को एक बार देख पाने के लिए तो बोसोनी के बने करोड़ों महल वहां की करिल की झाड़ियों पर से वार देना चाहते हैं और इतना ही नहीं वो तो यहां तक कहते हैं कि किसी भी जन्म में किसी भी रूप में वे ब्रज के होकर ही रहना चाहते हैं मानुष हों तो वही रस खाने बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हो तो काहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गीरी को जो धर्यों कर चत्र पूरंधर कारन। जो खग हो तो बसेरो कारों मेली कालिंदी कूल का दंब की डारन। मनुश्य हो तो ब्रिज के गोप ग्वाल पशु हूं तो नंद की गाय पत्थर हूं तो गोवर्धन के जिसे कृष्ण ने इंद्र के कारण अपने हाथ पर उठा लिया था और पक्षी बने तो यमुना किनारे किसी कदंब की डाल पर ही बसेरा करें यही कवि रसखान की अभिलाषा है कितने आश्चर्य की बात है कि कृष्ण से इतना प्रेम रखने वाले रसखान असल में सैयद इब्राहिम खान थे उनका जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी गांव में हुआ था उनका बचपन रहीसी शानो शौकत में गुजरा किशोरावस्था में वे दिल्ली चले गए थे और वहीं बादशाहों के निकट रहे कहते हैं वे बड़े शौकीन मिजाज थे, लिकिन उसी समय संयोग से किसी ने उनसे श्री कृष्ण के सौन्दरे का वर्नन किया। और प्रेम देव की छवही लखी भै मिया रस खान। और इस तरह सयद इबराहीम हो गए प्रेम और भक्ति के रस की खान। दिल्ली के बादशाहों का ठाट-बाट छोड़कर रसखान गोवर्धन धाम आकर बस गए इस गोवर्धन धाम की इस ब्रजभूमि की महिमा का कोई क्या बखान करे जहां पर परमेश्वर प्रेम के वश होकर गोपियों के कहने पर थोड़ी सी दही के लिए नाच कर दिखाते हैं और यही कृष्ण जब कुछ बड़े होते हैं तो इतने शरारती हो जाते हैं कि गोपियां परेशान हो जाती हैं sakhi gayo aru ka तु जानो ही राज इन्हें घर आयो आओ रिबूज जसो मती सोय है चोहरा जायो कि भय उप जायो काहु को माखन चाथी गयो अरू काहु को दूध दही धरकायो कैसा नट कथे किसी का मखन खा गया किसी का दूध दही लुड़का गया किसी के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गया और किसी को छड़ी लेकर डरा आया कुछ भी कहना नहीं मानता लगता है जैसे सारे जग का राजा यही एक पैदा हुआ हो चलो री चलकर जरा यशोदा से पूछें कि यह पुत्र उत्पन्न किया है या साक्षात भय का अवतार मगर ऊपर से गोपियां चाहे जितना गुस्सा करें असलियत यह है कि वो खुद सांवरे कन्हैया को देखे बिना नहीं रह सकती किसी न किसी बहाने से नंद के द्वार पर आ ही जाती हैं que ho vali praveeni ya praj mandal me ra s'khaani tu kone bhatu आज कन्हैया ने न जाने कौन से जादू से भरकर बांसुरी बजाई कि जिस-जिस ने उस बांसुरी की तान सुनी वही मुग्ध हो गई बांसुरी सुनने और बांसुरी बजाने वाले को देखने के लोभ से गोपियां बार-बार नंद जी के द्वार पर घूम रही हैं इस ब्रजमंडल में कौन सी ऐसी ब्रजबाला है जो बंसी की तान पर मोहित नहीं है बल्कि वे तो अब बंसी से ईर्ष्या करने लगी हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब कृष्ण पूरी तरह बांसुरी के ही बस में हो गए हैं लेकिन बात इतनी सी नहीं है रसखान के कृष्ण सिर्फ बांसुरी के ही वशीभूत हों ऐसा नहीं है वो तो प्रेम के वश में हैं हर के सब आधीन पए, हरी पेम आधीन, या ही ते हरी आपुही, या ही बड़ पन दीन. सारा संसार उनके आधीन है, मगर वे, वे स्वयम प्रेम के आधीन है। रस खान ने अपना पूरा जीवन ब्रज राज क्रिश्न के चरणों में समर्पित कर दिया। वे ब्रज भूमि में रहे और वहीं प्राण छोड़ दिए उनकी समाधि उसी राधा माधव की ब्रज भूमि में है मानुष हों तो वही रस खाने बसौं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हों तो कहां बस मेरो चरौं नित नंद कीधेनु मजारन पाहन हों तो वही गीरी को जोधर्यों कर छत्र पूरंदर कारन जो खग हों तो बसे रोकारों मेली कालिंदी कूल का दंब की डारन रस खान अभियाव सुन रही थी ये कारिक्रम आलेख डॉक्टर सुभद्रा शर्मा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा और नीरज शर्मा संगीत दिनेश प्रभाकर ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और भूषण गजभिए निर्माण सहयोग शैलेंद्र निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा